दूसरा अध्याय विष्णु के नाम एवं से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव रुद्र तथा लक्ष्मी का प्राकट्य ब्रह्मा द्वारा नौ मानस पुत्रों तथा चार वर्णों की सृष्टि वेद ज्ञान की महिमा का वर्ण सृष्टि का वर्णन वर्ण और आश्रमों के सामान्य तथा विशेष धर्म गृहस्थ का महत्व चतुर्विध पुरुषार्थों में त्रिपुंड तेलक तथा वंश धारण की महिमा श्री पूरी जी ने कहा समस्त ऋषिगण संसार के कल्याण के लिए आप लोगों ने जो कुछ मुझसे पूछा है और इंद्र के प्रति मैंने जो कुछ कहा है वो सब मैं बतला रहा हूं आप लोग सुने इस कृम पुराण में भूत वर्तमान और भविष्य में हुए वतांतों को विस्तार से गया है यह पुराण मनुष्यों को पूर्ण प्रदान करने वाला और मोक्ष धर्म का वर्णन करने वाला है मैं ही नारायण देव रूप से पूर्व काल में विद्यमान था मेरे अतिरिक्त और कोई दूसरा न था मैं तगा योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शय्या में अराता मनुश्रेष्ठो रात्रि के बीत जाने पर जागकर मैं पुनः सृष्टि पुसी समय अकस्मात मुझे प्रसन्नता प्राप्त हुई तदुपरांत समस्त संसार के पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ इसी बीच किसी कारण से अकस्मात उस समय क्रोध हुआ हे मनेश्वर उस समय क्रोधनाथ अपनी तेज के द्वारा मात्र लौकिक का संहार करने के लिए हाथ में धारण वाले सूरी के समान प्रकाशमान महीसुर रुद्रदेव वहां उत्पन्न हुए। तदन्तर कमल के समान विशार नेत्रों वाली, सुंदर रूप एवं प्रसन्न मुख वाली, तथा सभी प्राणियों को मोहित करने वाली देवी लक्ष्मी उत्पन्न हुईं। पवित्र मस्कान वाली, अत्यंत प्रसन्न, मंदलमई, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित, दिव्य कांति से सुसंबन्ध, दिव्य माल्� न प्रकृत रूपा वे नारायणी अपनी तेज से इस संसार को आपृत करती हुई मेरे समीप में आकर बैठ गई उन्हें देखकर संसार के स्वामी भगवान विष्णु मुझसे कहने लगे हे माधव संपूर्ण प्राणियों को मोहित करने के लिए इन सुरोपी देवी को नियुक्त करो जिससे यह मेरी सृष्टि और भी अधिक बढ़ने लगे ब्रह्मा के द्वारा ऐसा कही जाने पर मैंने मुस्कुराते हुए देवी लक्ष्मी से कहा, हे hey देवी, मेरे आदेश है तुम देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों से युक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया से मोहित कर संसार में प्रवृत्त करो, किंतु जो ज्ञान योग में निर्दत हैं, जितेन्द्रिय हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मवा� है, ऐसे लोगों को दूर से ही छोड़ देना, ध्यान करने वाले, ममता रहित, शांत, धार्मिक, वेद में पारंगत, जप परायण और तपस्वी विप्रों को दूर से ही छोड़ देना, वेद एवं वेदांत के विशेष ज्ञान से, जिनके संपूर्ण शन्शय सर्वथा दूर हो गए हैं, ऐसे तथा बड़े-बड़े यज्ञों में पराया, दिजों को � जो जप होम यज्ञ इवनिंग स्वाध्याय के द्वारा देवाधिदेव महेश्वर का यजन करते हैं उनका यत्नपूर्वक दूर से ही परित्याग कर देना जो भक्त में लगे हुए हैं जिन्होंने अपना चित्त भगवान को अर्पण कर दिया है और जो प्राणायाम धारणा ध्यान तथा समाधि आदि में निमर्त हैं ऐसे अमल का दूर से ही कर देना जिनका मन प्रभु उपासना में आसक्त है जो रुद्र मंत्रों का जप करने वाले हैं और जो अधर्म शिरस के अंधेता हैं उन धार्मिक व्यक्तियों को छोड़ देना और अधिक कहा जाए जो अपने धर्म का पालन करने वाले हैं ईश्वर की में रत हैं देवी मेरे करना इस प्रकार मेरे द्वारा प्रेरित हरिप्रिया महामाया ने जैसी मेरी आज्ञा थी उसी प्रकार किया इसलिए वो लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए भगवत पत्नी देवी महालक्ष्मी पूजा किए जाने पर विपुल ऐश्वर्य पुष्टि मेधा यश एवं बल प्रदान करती हैं इसलिए लक्ष्मी की भरी भांति पूजा करनी चाहिए तदनंतर लोक पितामह भगवान ने मेरी आज्ञा से पूर्व के भात समस्त चराचर धूत प्राणियों की सृष्टि की योग विद्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने मरीच भृग अंगिरा पुलत्सि पुलह क्रत दक्ष अत्रि तथा वशिष्ठ को उत्पन्न किया हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों ब्रह्मा के मरीच आदि ये नौ ब्राह्मण संगतिक पुत्र साधक है, पितामह विभुदेव ब्रह्मा ने मुख से ब्राह्मणों तथा भुजा से छत्रियों की शुष्ट की दोनों जंघाओं से वैश्यों को तथा पैर से शुद्धों को उत्पन्न किया ब्रह्मा ने यज्ञ के निष्पत्ति एवं सभी वेदों की रक्षा के लिए शुद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी वर्णों की शुष्ट की क्योंकि उनसे यज्ञ का निर्वाह होता है। साम तथा अथर्ववेद ब्रह्मा के सहज स्वरूप हैं और यह नित्य अद्वय शक्ति हैं स्वयंभू ब्रह्मा जी ने कार्मभं आदि और अंत से रहित वेदमई दिव्यवाद रूपी शक्ति को उत्कंपित किया जिसके द्वारा सभी व्यवहार होते हैं पृथ्वी पर इन वेदों से भिन्न जो कोई भी शास्त्र हैं उनमें धीर पुरुष का मन � क्योंकि ऐसे वेदातिरिक्त ग्रंथों के अध्ययन से मनुष्य पाखंडी हो जाता है। वेदात ज्ञान में स्वेच्छ मुनियों ने प्राचीन समय में जो कार्य करने योग्य बदलाया है, उसी को परम धर्म समझना चाहिए। वह धर्म वेदातिरिक्त अन्य शास्त्रों में प्रतिपादित नहीं है। वैदिक सिद्धांतों के विपरीत बातों का प्रत धर्म शास्त्र हैं और जो कोई भी कुदर्शन नास्तिक दर्शन है पारलौकिक दृष्टि से वे सभी निष्फल हैं इसलिए वे तामसी कहे गए हैं पूर्व में जो प्रजा उत्पन्न हुई थी वह सभी बाधाओं से रहित थी सभी लोग निर्मल वाले थे और सर्वदा अपनी अपनी में स्थिर रहते थे हे कुछ बाद काल की गति के प्रभाव से उन लोगों में राग द्वेष लोभ मोह तथा क्रोध आदि उत्पन्न हो गए और स्वधर्म में दादा डालने वाला अधर्म भी उत्पन्न हो गया इस कारण उस समय उनमें जो पहले सात्विक सहज सिद्ध थे वह धीरे-धीरे कम होने लगे और रजोगुण मूलक जो अन्य सिद्धियां थी वे प्राप्त हुई उन सभी रजो गुण मुक्त सिद्धि के भी कान लोक से क्षीण हो जाने पर वे वार्तोपाय अर्थात कृषि पशुपालन एवं वाणिज्य रूपी जीविका के उपाय और कर्मसाध परशम साध हस्तसिंधे अर्थात शिल्प हाथों के माध्यम से किए जाने वाले शिल्प मूर्तिकला आदि उपाय करने लगे तब ब्रह्मा उन लोगों के लिए कर्म इवन आजीविका की व्यवस्था के, के है ब्राह्मणों ब्रह्मा से उत्पन्न साक्षात प्रजापति स्वरूप धर्मदर्शी स्वयं भू मन ने पूर्व कल्प में धर्मों का उपदेश किया जो मांस के नाम से प्रसिद्ध हुई तदनंतर उनके मुख से उसे सुनकर भृगु आदि महर्षियों ने धर्म का वर्णन किया श्रेष्ठ ब्राह्मणों यज्ञ करना यज्ञ कराना दान देना दान लेना अध्ययन और अध्यापन ये ब्राह्मण के छह कर्म हैं दान अध्ययन और यज्ञ ये तीन क्षत्रिय और वैश्य के सामान्य धर्म हैं दंड विधान और युद्ध क्षत्रिय का तथा कृषि कर्म वैश्य का प्रशस्त कर्म है दिग्जातियों की सेवा करना शूद्रों के लिए एकमात्र धर्म का साधन है। धर्मानुसार पाक यज्ञ तथा शिर्ष विद्या उनकी आजीविका है। पदंतर वायु की व्यवस्था स्थिर हो जाने पर उन्होंने ब्रह्मचर्य, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास इन चार आश्रमों की स्थापना की।